ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में प्रतीक उपासनाओं को ही विषय बना करके संशय होता है प्रतीक उपासना के प्रकरण में आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में की जाए या ब्रह्म की दृष्टि में की जाए पूर्व पूर्वाधिकरण ने तो कहा कि प्रतीकों में अहंग्रह दृष्टि नहीं होगी अहम दृष्टि नहीं होनी है तो फिर कौन सी दृष्टि होनी है किसमें आदित्यादि दृष्टि ब्रह्म में या ब्रह्म दृष्टि आदित्यादि में पूर्व पक्ष हुआ कि यहां पर किसकी दृष्टि किसमें करनी चाहिए इसका नियामक को कोई शास्त्र वचन न होने से अनियम रहेगा ये होगा उपासक कभी ब्रह्म में आदित्य आदि दृष्टि तो कभी ब्रह्म की आदित्य में आदित्यादि में दृष्टि करेगा अनियम है नियम नहीं है निश्चित नियामक का अभाव होने से इसके बाद यदि कोई ये नियामक बताता है उत्कृष्ट निकृष्टम निक्रिष्ट अपि उपास्यम अपनी इस फलवत्वात्म न्या, न्याय को नियामक बताता है यदि तो आदित्यादि की दृष्टि इस न्याय के आधार पर ब्रह्म में प्राप्त होती है तो अथवा इत्यादि से अनियम पक्ष को छोड़ करके अनियम पक्ष में रुचि हुई कि भले ही शास्त्र वचन नियामक नहीं है तो न्याय तो नियामक है इसलिए नियामका भावा तो अनियम ये पक्ष अनुचित है और ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि होती है ऐसा माना जाए प्रतीक उपासना में पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ अब एवं प्राप्ते प्राप्त यह वाक्य हैं सिद्धांत सूत्र का अवतरण वाक्य भाष्य में एवं प्राप्ते अने इस प्रकार का अनियम पक्ष या आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि यह विपरीत पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धांत बताते हैं शब्द का अर्थ है हम बताते हैं कि प्रतीक उपासना में ब्रह्म की ही दृष्टि आदित्यादि में करनी है यह सम्यक पक्ष है सूत्र का उच्चारण किया जाए ब्रह्म दृष्टि दृष्टि ऋत्कर्षा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा ऐसे दो पद हैं ब्रह्म <द्रहाग> दृष्टि प्रथमांत है उत्कर्षा पंचमी है न प्रतीके इस सूत्र से प्रति के पद की अनुवृत्ति आएगी कर्तव्य पद का अध्यय होगा तो प्रति के ब्रह्म दृष्टि कर्तव्या सर्व वाक्यम सावधारण भवती इस न्याय से एवंकार आएगा उसका अन्वय ब्रह्म दृष्टि के साथ होगा तो प्रतीके ब्रह्म दृष्टि रेव कार्य कहो कार्य कहो या कर्तव्य कहो प्रतीक उपासना के अधिकारी को चाहिए कि वह प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि ही करे एवकार बताता है ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि नहीं जो पूर्व पक्ष है उसका व्यावर तक कार्य हो जाएगा ब्रह्म दृष्टि ही हो जाएगी प्रतीक में प्रतीक दृष्टि ब्रह्म में नहीं कहा ऐसा क्यों प्रतीकों की दृष्टि ब्रह्म में क्यों नहीं होगी ब्रह्म दृष्टि ही प्रतीकों में होगी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अब तो हेतु बताते हैं उत्कर्षात कहते हैं जिस दृष्टि के करने से उपास्य में उत्कर्ष सिद्ध हो जाए उत्कर उत, उपास्य जिस स्थिति में है उसे और उत्कृष्ट स्थिति वाला प्रतीत हो तो माना जाता है उपासना जो की जा रही है उपास्य को उत्कृष्ट स्थिति में देखा जा रहा है वो प्रसन्न हो जाएगा तो आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि करने से ब्रह्म का उत्कर्ष सिद्ध नहीं होता ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि न करके ब्रह्म को ब्रह्म ही देखते हैं तो आदित्यादि की अपेक्षा ब्रह्म में उत्कर्ष है इसलिए वो उत्कृष्ट स्थिति में है उसे ब्रह्म के रूप में ही देखने से और आदित्यादि की दृष्टि से देखते हैं यदि तो उसमें उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो रहा है उल्टा अपकर्ष हो रहा है निकृष्टता सिद्ध हो रही है और आदित्यादि को यदि दृष्टि से उपासक देखता है तो आदित्यादि में उत्कर्ष सिद्ध होता है क्योंकि आदित्यादि ब्रह्म की अपेक्षा निकृष्ट हैं, उन्हें उनसे भी उत्कृष्ट ब्रह्म के रूप में देखा जा रहा है गंडकी के पत्थर विशेष शालीग्राम को पत्थर के रूप में ही देख ले तो वो जहां है वही है और उन्हें यदि विष्णु के रूप में देखा जाए तो देवता के दृष्टि में देखा जा रहा है उत्कर्ष सिद्ध हो रहा नर्मदा जी के कंकड़ को एक कंकड़ के रूप में ही देखा जाए, तो उनका जो स्थिति है उसी रूप से ग्रहण हुआ और शिव के रूप में ग्रहण करते हैं तो नर्मदा जी के कंकड़ में उत्कर्ष सिद्ध होता है ऐसे ही शालिग्राम नर्मदा जी का कंकड़ स्थानीय जो आदि उपनिषदों ने बताए हुए प्रतीक है उन्हें यदि हम ब्रह्म के रूप में ग्रहण करते हैं उनका चिंतन ब्रह्म के रूप में करते हैं तो उनका उत्कर्ष सिद्ध होता है निकृष्टे उत्कृष्ट दृष्टि कर्तव्या ये न्याय है एक लौकिक ये न्याय अनुग्रहित होता है इसलिए आदित्यादि की अपेक्षा उत्कृष्ट जो ब्रह्म है उन्हीं की दृष्टि ब्रह्म की ही दृष्टि प्रतीकों में की जाएगी ये सिद्धांत है तो प्रति के ब्रह्म दृष्टि रेव कार्या प्रतिज्ञा हुई और हेतु हुआ उत्कर्षात। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में तो भाष्य को देखिए ब्रह्म दृष्टि रेव आदित्या प्रतीके नहि स इस सूत्र से प्रतीके पद की अनुवृत्ति लाई उसी का अर्थ कर दिया सु यहां प्रतीक है आदित्यादि और ब्रह्म दृष्टि पद तो सूत्र में ही है यहां सर्व वाक्यम सावधारण भवती न्याय एव एवकार को ला करके दृष्टि के साथ जोड़ दिया भाष्कर भगवान ने कर्तव्या कहो या सियात कहो एक ही अर्थ होता है तो ब्रह्म दृष्टि रेव आदित्यादि सुत ये हो गया आपका हा प्रतिज्ञा वाक्य सिद्धांतिका हेतु वाक्य का एक प्रश्न द्वारा अवतरण लिखते हैं कस्मात् किस कारण से प्रतीकों में ही ब्रह्म करनी है ब्रह्म में प्रतीकों की दृष्टि नहीं करनी है तो सूत्रकार ने हेतु बताया उत्कर्षात उत्कर्षा व्याख्यान है भाष्य में एवं उत्कर्षेन दृष्टा आदिदृष्टा एवं यने ब्रह्मक दृष्टि आदि में कर्णे से आदि उत्कर्षण दृष्टा दृष्टि दृष्टायान उपासीता ब्रह्म दृष्टि यदि आदित्यादि में करते हैं तो आदित्यादि उत्कृष्ट रूप से उपासित होंगे और उत्कृष्ट दृष्टि तेसु अध्यासात क्योंकि उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट जो ब्रह्म है उसकी दृष्टि का अध्यास आदित्यादि में हो रहा है आरोप हो रहा है इसलिए वे उत्कृष्ट रूप से देखे जा रहे हैं और इससे एक लौकिक जो न्याय है वह भी एक प्रकार से अनुग्रहित होता है इसे आगे भस्कर भगवान कहते हैं कि तथा चौकिको न्यायो अनुगतो भवती तो लौकिक न्याय का अनुसरण हो जाता है वो कहा वो कौन सा है लौकिक न्याय तो लौकिक न्याय बताते हैं उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्टे लौकिको न्याय तो कहते ये लौकिक न्याय है जो उत्कृष्ट पदार्थ है उसकी दृष्टि उसकी अपेक्षा निकृष्ट में करें तो निकृष्ट का उत्कृष्ट रूप से ग्रहण हो रहा है उदाहरण के लिए यदि राज पुरुष का राजा के रूप में ग्रहण करते हैं तो सेवक को स्वामी के रूप में देख रहे हैं तो सेवक का उत्कर्ष है उत्कृष्ट दृष्टि की जा रही है उससे सेवक जो है प्रसन्न न हो सकता है ते कते यथा राज दृष्टि क्षतरी क्षत्ता करते हैं सेवक को सारथी को और सच अनुसर्तव्य और वो जो क्षत्ता है राजा तक पहुंच पहुँचने के लिए उसका अनुसरण करना है और उसे यदि उसकी प्रशंसा की जाए आप तो स्वयं राजा हैं इत्यादि रूप वो तो प्रसन्न हो करके जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचा सकता है इसलिए कहते हैं सच अनुसर्तव्य और यदि विपर्य होता है का मतलब निकृष्ट की दृष्टि उत्कृष्ट में करते हैं तब तो विपर्य प्रत्यवाय प्रसंगात लौकिक न्याय जो बता रहा है उत्कृष्ट की दृष्टि का आरोप निकृष्ट में करना चाहिए इसे विपरीत करते हैं उत्कृष्ट में निकृष्ट का आरोप करते हैं निकृष्ट की दृष्टि का तो प्रत्यवाय लग सकता है यानी दोष लग सकता है जो हम अभिष्ट प्राप्त करना चाहते हैं उससे विपरीत भी हो सकता है तो विपर प्रत्यवाय प्रसंगात, वो कैसे तो कहते इस प्रकार कि नहीं क्षत्रि दृष्टि परिगृहित राजा निकर्षम नियमान श्रेय से कोई राजा है और उसे राजा के रूप में न देख करके सेवक के रूप में देख रहे हैं सारथी के रूप में देख रहे हैं क्षता के रूप में देख रहे हैं तो राजा को यदि क्षत्ता के रूप में देखेंगे तो उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि हो गई तो कहते हैं निकर्षम नियमान राजा एक क्षत्ता के रूप में देखा जाने वाला राजा उसका वह प्राचस्त सिद्ध नहीं हुआ महत्व दृष्टि नहीं हुई राजा में वह श्रेय से न जो प्राप्त करना है राजा से उस प्राप्ति का हेतु नहीं बनेगा उल्टा क्रोधित होकर के और कुछ हानि ही पहुंचा सकता है आगे करते हैं एक शंका करते हैं किंच न, ननु शास्त्र प्रामाण्यात अनाशंकनियो अत्र प्रत्यवाय प्रसंगो न चौकिक्याय शास्त्रीय दृष्टि युक्ता इति पूरोपक्षी की शंका है पूर्व पक्षी कहते हैं आदित्यादि प्रतीकों की दृष्टि यदि हम ब्रह्म में करते हैं तो इसमें प्रमाण है शास्त्र तो शास्त्र अनाशंकनीय है इसलिए यहां पर प्रत्यवाय दोष की शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि शास्त्र बता रहा है कि ब्रह्म की उपासना सफल होती है क्यों फलदाता वो हो होने से फलदाता ब्रह्म का ब्रह्म की उपासना करते हैं तो वह सफल होती हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि शास्त्र प्रामाण्यत अनाशंकनियो अत्र प्रत्यवाय प्रसंगो तो कहा लौकिक न्याय बता रहा है तो कहते हैं लौकिकेन न्याय न शास्त्रीय दृष्टि नियंत्रु न ये पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि है और इस शास्त्रीय दृष्टि का नियमन लौकिक न्याय से नहीं किया जा सकता शास्त्र का अर्थ लौकिक न्याय के आधार पर नहीं बदला जा सकता ऐसी आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं अत्रते इत्यादि से सिद्धांती कहते हैं कि इस विषय में सिद्धांत हम सिद्धांतियों का ये कहना है निर्धारिते शास्त्रार्थ थ यहां है लेकिन शास्त्रार्थ ऐसा निकलेगा तो निर्धारिते शास्त्रार्थ ये एवं सियात शास्त्र शास्त्र के अर्थ का निर्धारण होने पर लौकिक न्याय से शास्त्रीय निर्धारण को नहीं बदला जा सकता ये जो तुम कह रहे हो वह तब होगा जब लौकिक न्याय का आश्रय लेने से पहले शास्त्रार्थ निर्धारित हो निश्चित हो तो निर्धारिते शास्त्रार्थे सती सप्तमी है तो शास्त्रार्थ निश्चित हो जाने पर लौकिक न्याय के आधार पर वह प्रत्यवादि प्रसंग दिखा करके शास्त्रार्थ को नहीं बदला जा सकता यदि निर्धारित शास्त्रार्थ है तो लेकिन अभी शास्त्रार्थ के विषय में ही संशय है शास्त्रार्थ संदिग्ध है तो संदिग्ध शास्त्रार्थ का तद विषयक संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय के लिए लौकिक न्याय का भी आश्रय शास्त्रार्थ निर्धारण के लिए लिया जा सकता है ये कह कि संदिग्धे तस्र्णय प्रति लौकिको न्याय आश्रय न नरुद्य कि तस्मिन् इसमें तस्मिन् शब्द शास्त्रार्थ का परामर्शक है तो तस्मिन् तस् शास्त्रार्थे संदिग्धे शास्त्रार्थे तस, तन निर्णयम प्रति लौकिकोपी न्याय आश्रिय मनो न विरुद्य थे तो लौकिक न्याय का आश्रय लेते हैं तन निर्णयम प्रति यानी शास्त्रार्थ निर्णयम प्रति शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए लौकिक न्याय को भी अपनाते हैं यदि तो कहते हैं कोई विरोध नहीं है तेना च उत्कृष्ट दृष्टि अभ्यास शास्त्रार्थे अवधार्य माने निकृष्ट दृष्टिम दृष्टि इति स्लिष्यते। जब ये निश्चय ये नियम हुआ कि संदिग्ध संध्यास्पद शास्त्रार्थ के निर्धारण में लौकिक न्याय का आश्रय लेना भी अविरुद्ध है उसका कोई विरोध नहीं है ये निश्चित होने पर तेन चने लौकिक न्याय ने न शब्द लौकिक न्याय का परामर्शक है तो लौकिक न्याय से जब ये निश्चित होगा यहां शास्त्रार्थ में संदेह है कि आदित्य ब्रह्म इत्य उपासित इत्यादि वाक्य में आदित्य की दृष्टि ब्रह्म में करनी है या ब्रह्म की दृष्टि आदित्य में करनी है ये निश्चित नहीं है संदेह है तो संदिग्ध शास्त्रार्थ है यहाँ पर किसकी दृष्टि किस में करनी है उस शास्त्रार्थ का निर्धारण करने के लिए ये जो लौकिक न्याय है <coughs> उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे अध्ययचितव्या जो पहले बताया इस न्याय का यदि आश्रय लेते हैं तो यह न्याय बताया बताएगा कि आपको ये संदेह है शास्त्र के वाक्यार्थ के प्रति ये वाक्य आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में बता रहा है या ब्रह्म की दृष्टि आदित्यादि में बता रहा है तो इस संदेह का निवर्तक इस वाक्यर्थ का यथार्थ निर्णय करने में सहयोगी बन सकता है येन्या उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे अध्ययित येन्या तो इनमें देखना है कि ब्रह्म और आदित्य आदि प्रतीक इनमें उत्कृष्ट हैं ब्रह्म निकृष्ट हैं आदित्य आदि उत्कृष्ट ब्रह्म की दृष्टि निकृष्ट अध्याय निकृष्ट आदित्यादि में यह न्याय का है आरोपित करनी चाहिए उत, उत्कृष्ट की दृष्टि का आरोप निकृष्ट में होना चाहिए तो फिर यह सिद्ध होगा कि ब्रह्म दृष्टि ही ब्रह्म उत्कृष्ट होने से आदित्यादि में करनी चाहिए यह शास्त्रार्थ निर्धारित करने में उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे अध्ययित यह न्याय उपयोग में आ रहा है सहयोगी बन रहा है इसलिए कहते हैं तेन चने लौकिकेन न्याय न, न, न उत्कृष्ट दृष्टि अध्यास शास्त्रार्थे अवधार्य माने उत्कृष्ट दृष्टि ब्रह्म दृष्टि का ही आदित निकृष्ट में प्रतीकों में आरोप किया जा इत्याकारक शास्त्रार्थ निर्धारित होने पर निर्धारण हो गया तो निकृष्ट दृष्टिम अध्यक्ष प्रत्यवेयात तो निकृष्ट आदित्यादि की दृष्टि ब्रह्म में यदि कोई करता है तो यह शास्त्र विरुद्ध दृष्टि हो रही है तो प्रत्यवाय का प्रसंग आ ही जाएगा इसलिए नहीं कह सकते कि प्रत्यवाय दोष का प्रसंग अनाशंकनीय है ये पूर्व पक्षी कह रहे थे ना ननु इत्यादि से शास्त्र प्रमाण्यात अनाशंकनीय अत्र प्रत्यवाय प्रसंग ये कहना नहीं बनेगा प्रत्यवाय का प्रसंग जरूर आएगा क्योंकि लौकिक न्याय का हम आश्रय ले रहे हैं शास्त्र का वाक्यार्थ ही अभी संध्यास्पद है उसका अवधारण करने के लिए निर्धारण करने के लिए लौकिक न्याय का आश्रय लेना शास्त्र अविरुद्ध है उसका शास्त्र प्रामाण्य के साथ कोई विरोध नहीं है और लौकिक न्याय के आधार पर जब शास्त्र का अर्थ निर्धारित हुआ कि उत्कृष्ट ब्रह्म की ही आदित्यादि प्रतीकों में दृष्टि करनी है ये शास्त्रार्थ निर्धारित हो जाने पर यदि कोई ब्रह्म में आदित्यादि की दृष्टि करेगा तो निर्धारित शास्त्र के अर्थ से विपरीत दृष्टि हो रही है इसलिए प्रत्यवाय का प्रसंग आएगा ही ये भस्कर भगवान ने कहा श्लिषते हैं श्लिश्यत उचित होता है सुसंगत है हाँ, प्रत्यवाय प्राप्त हो रहा है यह सुसंगत है कब, जब ये निश्चित हुआ, लौकिक न्याय के सहकार्य से यह निश्चित हुआ कि निकृष्ट में ही उत्कृष्ट की दृष्टि करनी है यह शास्त्रार्थ निश्चित होने पर आ, विपरीत दृष्टि कर रहे हैं निकृष्ट की उत्कृष्ट में तो उचित है युज्यते इस अर्थ प्रत्यवाय उतनी युजुक्त ही है प्रत्यवाय की प्राप्ति इसलिए अनाशंकनीय नहीं कह सकते टीका में एक वाक्य है इसे देखिए किंच लौकिक न्याय अविरुद्धार्थ संभवे विरुद्धार्थो न ग्राह्य प्रत्यवाय प्रसंगात ये तेनच इत्यादि वाक्य का अर्थ कर दिया कि लौकिक न्याय से अविरुद्ध अर्थ यदि शास्त्र वचन का संभव हो तो लौकिक न्याय से विरुद्ध शास्त्र वचन का अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए तो पूर्व पक्षी जो बता रहे हैं आदित्यादि की ब्रह्म में दृष्टि करो यह लौकिक न्याय से अविरुद्ध अर्थ संभव होने पर भी विरुद्ध अर्थ वो कर रहे हैं तो ऐसा करेंगे तो प्रत्यवाय का प्रसंग जरूर आएगा तो न ग्राह्य क्यों तो कहते प्रत्यवाय प्रसंगात। अब प्राथम्याच आदित्यादि श इत्यादि का अवतरण है टीका मैं किंच प्रथम स्रुता आदिपदासात विरोधतया मुख्याग्रहो न्याय्य ब्रह्म शब्देच दृष्टि दृष्टिलक्षण ग्रह तथाच ब्रह्म तथा आदिद्रृष्टिया उपास वाक सार में दो हेतु बताए थे न एक उत्कर्ष और दूसरा इति उत्कर्षे इति परत्वा ऐसा ब्रह्म दृष्टि ही करनी चाहिए तो ये कहते हैं आदित्य ब्रह्म इतिपासित इत्यादि वाक्यों में नाम ब्रह्म इतिपासित मनोब्रह्म उपासित इसमें पहले हैं प्रतीक का वाचक शब्द बाद में है ब्रह्म शब्द तो इन दो शब्दों में से एक शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करना है और एक शब्द का करना है लक्षार्थ ग्रहण एक में लक्षणा करनी है एक का शक्यार्थ लेना है तो किसका शक्यार्थ लिया जाए मुख्यार्थ लिया जाए और किसमें लक्षणा की जाए ये अभी निश्चित नहीं है दो शब्द हैं एक आदित्य दूसरा ब्रह्म इनमें से कौन से शब्द का मुख्यार्थ लिया जाए, और कौन से शब्द में लक्षणा की जाए तो कहते हैं जो पहले पहले उच्चारित शब्द होगा उसका मुख्यार्थ ग्रहण करने में कोई विरोधी उस समय उपस्थित नहीं होगा तो पहला पहला शब्द है प्रतीका वाचक आदित्यमान इत्यादि वे असंजात विरोधी पद हैं उनका मुख्यार्थ लेने में विरोध करने वाला कोई नहीं है प्रथम उच्चारित होने से उनमें प्राथम्य है तो आदित्यादि शब्दों में प्राथम्य होने से उनका तो लिया जाएगा मुख्यार्थ शर्थ और ब्रह्म शब्द का जब हम शक्यार्थ लेते हैं तो आदित्यादि शब्दों का जो प्रथम उच्चारित होने के कारण लिया गया मुख्यार्थ है उसका और ब्रह्म शब्द के मुख्यार्थ का सामानाधिकरण संभव नहीं है ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ लेते हैं यदि तो फिर यह परमात्मा परक वाक्य हो रहा है सब बताया था ना इसलिए क्या होगा कि ब्रह्म शब्द बाद में उच्चारित होने से ब्रह्म दृष्टि ये उसका लक्षणाश्य अर्थ होगा दृष्टि में लक्षणा करनी पड़ेगी ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ तो है ब्रह्म परमात्मा लेकिन यह मुख्यार्थ ब्रह्म शब्द का लेकर के आदित्य शब्द के साथ सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं हो रहा है अनुपन्न है इस सामानाधिकरण्य की उपपत्ति के लिए सामनाधिकरण्य का हेतु कोई न कोई बताना पड़ेगा वो हेतु है अध्यास ये बताया था तो फिर ब्रह्म शब्द की करनी पड़ेगी लक्षणा और ब्रह्म शब्द की लक्षणा करेंगे ब्रह्म दृष्टि में ब्रह्म शब्द ही लक्षणा से ब्रह्म दृष्टि इस अर्थ का परामर्शक है पक है तो अर्थ निकलेगा आदित्यादि ब्रह्म दृष्टि से उपास्य है ये, ये अर्थ संपन्न होगा ये आगे कह रहे हैं टीका में टीका करे ही कह रहे हैं कि किंच प्रथम श्रोता नाम तो उपनिषद वाक्य में प्रथम स्रोत जो आदित्यादि शब्द है, आदित्यादि पदा नाम असंजात विरोधी तया उनका मुख्यार्थ ग्रहण करने में कोई अभी विरोध करने वाला नहीं है अभी विरोधी उनका उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए उन्हें कहा जाएगा असंजात विरोधी जैसे अजात शत्रु कहते हैं ना, असंजात विरोधी तो असंजात विरोधी तया मुख्यर्थत्व ग्रह न्याय तो आदि इदि पदों का मुख्यार्थ ग्रहण करना उचित है और ब्रह्म शब्देच दृष्टि लक्ष्य लक्षणा और ब्रह्म शब्द में लक्षणा करनी होगी दृष्टि में अने ब्रह्म दृष्टि ये लक्षार्थ ब्रह्म शब्द का लिया जाएगा तो ब्रह्म शब्दे च दृष्टि लक्षण ग्रह तथा च आदित ब्रह्म दृष्टिया उपास्या वाक्या तो जब ब्रह्म शब्द की ब्रह्म दृष्टि में लक्षणा करते हैं तो आदित्य ब्रह्म उपासित का अर्थ निकलेगा ब्रह्म दृष्टि से आदित्य की उपासना करें अर्थ निकलेगा तो ब्रह्म दृष्टिया आदित्यादास्या इत्याह। इस अभिप्राय से भाष्यकर भगवान ये कहते हैं कि प्राथम्याच्य आदित्यादि शब्दानां शब्दा मुख्यार्थत्व अविरोधात तो आदित्यादि शब्दों का प्रथम उच्चारण होने से उनका जो मुख्यार्थ है वही ग्रहण करने योग्य है उसका ग्रहण किया जाएगा और तैही स्वार्थ वृत्ति भी स्वाथवृत्तिरुद्धाया बुद्ध पश्चात अवतरतौ ब्रह्मशब्द मुख्या वृत्तियामनासंभवात् ब्रह्मदृष्टिविधाएवतिषते तो कहते हैं तेज स्वाथवृत्ति अवरुद्धाया बुद्धौ पश्चात अवतरतो तो अवतर ब्रह्मशब्द आदि पद तो आदि पदों के द्वारा वे आदि इत्यादि पद कैसे हैं स्वार्थ वृत्ति भी यानी स्वार्थ है मुख्यार्थ उनका अपने तो स्वार्थ वृत्ति है शक्ति वृत्ति तो अपने शक्ति वृत्ति से वे क्या कर रहे हैं कि आध्यता की बुद्धि को आदित्य ब्रह्म इत्य उपासित इत्यादि वाक्यों का जो अध्ययन करता जिज्ञासु उसके बुद्धि को अवरुद्ध कर रहे हैं अपने स्वार्थ में अवरुद्ध करने का अर्थ है उन्होंने बुद्धि में निश्चय करा दिया आदित्य आदि शब्दों का अर्थ जो आदित्य आदि प्रतीक है वे ही है करके ये निश्चय हो गया असंजात विरोधी होने से तो तय ही स्वार्थवृत्ति भी अवरुद्धायाम बुद्ध तो उनके शक्ति संबंध से उनके शक्यार्थ में ही बुद्धि अवस्थित हो गई अवरुद्ध हो गई का अर्थ ये निश्चय हो गया यानी उनका स्वार्थ निश्चित हो गया और पश्चात प्रथम पदार्थ का निर्धारण होने के बाद अवतर तो ब्रह्मशब्द ब्रह्म शब्दस्य, मुख्या वृत्तिया सामनाधिकरण असंभवात। तो बाद में क्रम के अनुसार ब्रह्म शब्द के अर्थ का निर्धारण करने के लिए बुद्धि वहां जाएगी तो <coughs> ब्रह्म शब्द का जो मुख्यार्थ है शक्ति संबंध से उपस्थित होने वाला अर्थ है वो लेते हैं यदि तो मुख्यावृत्तिया ने शक्ति वृत्ति से उपस्थित होने वाले अर्थ को लेने से आदित्यादि शब्दार्थ के साथ सामानाधिकरण्य नहीं बन पा रहा है तो सामानकरण्य असंभवात क्या किया जाएगा फिर तो ब्रह्म दृष्टि विधानार्थता एवं अवतिष्टते इसलिए फिर ब्रह्म शब्द की दृष्टि में लक्षणा करके वह ब्रह्म दृष्टि का विधान करने वाला है आदित्यादि पदों का जो मुख्यार्थ है आदित्यादि प्रतीक उनमें ब्रह्म शब्द बता रहा है ब्रह्म दृष्टि करें उपासित शब्द वो कहेगा दृष्टि करें अब ब्रह्म शब्द यहां पर दृष्टि का ही लक्षक होगा इसमें एक हेतु हुआ आदित्य आदित्यादि शब्दों का प्राथम्य और ब्रह्म शब्द का यह हेतु हुआ ब्रह्म शब्द की दृष्टि में लक्षणा करने में अब ब्रह्म शब्द दृष्टि का लक्षक ही होगा उसका मुख्यार्थ यहां पर नहीं लिया जा सकता इसी अर्थ का निर्धारण करने वाला एक दूसरा हेतु बताया जा रहा है जो अधिकरण सार में इति पर बताया था परवाद अभी इत्यादि का अवतरण है टीका में ब्रह्मशब्द दृष्ट्यर्थत्व हेत्वंतरम आहो इति इति। तो कहते हैं ब्रह्म शब्द दृष्टि रूप अपने लक्षार्थ का ही बोधक होगा उसका उस लक्षणा से उसका दृष्टि अर्थ ही निकलेगा इसी अर्थ का निश्चाय हेत्न्तर बताया जा रहा इति अपि ब्रह्म शब्दस्य ब्रह्मशब्द एव अर्थो न्याय तो ब्रह्म शब्द और आदित्यादि शब्दों में से ब्रह्म शब्द इति परख है अर्थ ब्रह्म शब्द के बाद में उन प्रतीक उपासना के विधायक वाक्यों में इति शब्द का प्रयोग हुआ है आदित्यादि शब्दों के बाद में नहीं मनोब्रह्मासित आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादि में आदि शब्दों के अव्यवहित उत्तर में इति शब्द नहीं ब्रह्म शब्द के अव्यूहित उत्तर में इति शब्द है इसलिए उसे कहा जाता है इति पर उसमें एक धर्म रहता है इति परत्व और इति शब्द का उसके बाद में प्रयोग होने से भी ब्रह्म शब्द दृष्टि का ही लक्ष्य होगा ये कह रहे हैं कीति अपि ब्रह्म शब्दस्य अ ब्रह्मद एश एव अर्थ न्याय एष हैने दृष्टि ब्रह्म दृष्टि यही अर्थ उचित है ये जो सूत्रात्मक वाक्य हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं तथा ही ब्रह्म इत्यादेश ब्रह्म ब्रह्म इति च सर्वत्र इति परम ब्रह्म ब्रह्मशब्द उच्चारयति उच्चारयति का कर्ता है वेद वेद ने प्रतीक उपासना के विधायक सभी वाक्यों में ब्रह्म शब्द का इति परक उच्चारण किया है प्रयोग किया है और आदित्यादि शब्दों का इति परक प्रयोग नहीं किया इसलिए कहते शुद्धांश तु आदित्यादि शब्दान और आदित्यादि शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया है का मतलब इति शब्द के बिना प्रयोग किया है ब्रह्म शब्द का इति शब्द के साथ प्रयोग किया है इससे ये निकलता है कहते हैं कि यथा तत यहां रजतमती प्रत्येतीवचन सूक्ति काशबस्तु रजत शब्दस्तु रजत प्रतीलक्षण तो लौकिक इति रजतमित प्रत्येती को चांदी के रूप में देखता है तो रजतम सुक्तिका रजतम इति प्रत्य सुतिका का रजत के रूप में ग्रहण करता है यानी सुक्तिका को सुक्तिका का रजत दृष्टि से ग्रहण करता है तो सुक्तिका रजतम इति इस वाक्य में का शब्द के बाद में इति शब्द नहीं है रजतम इति यहाँ पर इति शब्द है इसलिए रजत शब्द को माना जाएगा इति पर तो इति परक होने से वह रजत का रजत शब्द का जो मुख्यार्थ है चांदी इसका वाचक न हो करके रजत प्रतीति का लक्ष्य होता है तो सुक्ति का रजत रूप से प्रतीत हो रही है यह अर्थ निकलता है वो रजत शब्द के बाद में इति शब्द होने से ऐसे आदित्यादि को ब्रह्म रूप से ग्रहण करता है जैसे सुक्ति का का रजत रूप से ग्रहण करता है ऐसे आदि का ब्रह्म रूप से ग्रहण करता है यह अर्थ निकलेगा तो वहाँ ब्रह्म शब्द दृष्टि का लक्ष्य होगा तो यथा सुक्तिका रजतम इति थी इतना सुक्ति का वचन एवं सुक्ति का शब्द सुक्ति का शब्द तो सुक्ति का का ही वाचक रहा उसका मुख्य अर्थ लिया गया और रजत शब्दस्तु रजत प्रतीति लक्षणार्थ और रजत शब्द जो रजत की प्रतीत यानी दृष्टि है प्रतीति शब्द का अर्थ ही दृष्टि तो रजत दृष्टि का लक्षक हो गया रजत शब्द की रजत दृष्टि में लक्षणा की गई ये उदाहरण हुआ ऐसे ही दारिष्टान्त में ब्रह्म शब्द इति परक होने से ब्रह्म दृष्टि का लक्षक होगा प्रत्येव ही कवलम इति नतु तत्र तजतम अस्ति वह केवल रजत की मात्र है उसका प्रतीति का विषय रजत नहीं है यह तो अभ्यास है कि प्रत्यति केवल इति यह रजत है ऐसी केवल मात्र हो रही है मात्र हो रही है लेकिन दृष्टि का विषयभूत जो रजत है वह नहीं है न तु तत्र रजतम अस्त एवं अदितदी ब्रह्म इति इति प्रतियात इती गम्यते। तो जैसे उदाहरण है, ऐसे आदित्य ब्रह्म आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इस प्रतीकना प्रतीक उपासना विधायक वाक्य में आदित्य ब्रह्म है ऐसा ग्रहण करें ये कहा जा रहा है आदित्य की ब्रह्म रूप से प्रतीति करें ब्रह्म रूप से उसे ग्रहण करें सुक्तिका को जैसे रजत रूप से ग्रहण कर रहा है पुरुष तो एवं अत्र आदित्यादीन ब्रह्मी प्रतियात विधिलिंग है न प्रतियात ऐसा प्रतीत होता है थोड़ी सी टीका है एक वाक्य इसको देखिए इति शब्द शब्द क्रिया लक्षक इति लोके प्रसिद्धम इत्यथ ये जो उदाहरण दिया इस उदाहरण के आधार पर यह पूरे इस अवांतर वाक्य का अर्थ निकाला कि जो इति इतिशिरस्क शब्द होता है यानी इति परक शब्द होता है जिस श, जिस शब्द के बाद में वाक्य में इति शब्द का प्रयोग होता है ऐसा शब्द तो क्रिया का लक्षक होता है समअिव्यारित का अर्थ होता है पास में उच्चारित तो इति शब्द का प्रयोग जिस शब्द के बाद में किया जा रहा है वो शब्द हुआ इति इतिशीरस्क शब्द ऐसा इति इतिशिरस्क शब्द क्या होता है कि उसके पास में उच्चारित जो क्रिया है उसका लक्षक होता है तो यहाँ ब्रह्मी मैं ब्रह्म इति ये शब्द हुआ इति शिस्त शब्द ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मेति और उसके पास में उच्चारित क्रिया है उपासना क्रिया आदित्य तो शब्द है क्रिया हाँ तो उपासना क्रिया उस उपासना उपासना एक दृष्टि है चित्त की वृत्ति है तो उसका वो लक्षक बनता है कौन ब्रह्म शब्द इसलिए दृष्टि शब्द वो पास वाली जो उपासना क्रिया का वाचक उप उपसर्गपूर्वक आस धातु है उसी के अर्थ का वो लक्षक बन रहा है ये कह रहे हैं कि समिवार क्रिया का मतलब पास में उच्चारित तो शब्दों की अर्थभूत जो क्रिया उसका लक्षक होता है इति परक शब्द ये लोक में प्रसिद्ध है जैसे रजतम इति प्रत्य प्रती रूप जो क्रिया है वो ज्ञानात्मक है उसका लक्ष्यक हो गया रजतम इति शब्द ऐसे यहाँ पर ब्रह्म उपासित में ब्रह्म इति शब्द उपासना का लक्ष्य होगा ये कहते हैं बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं